विवेकानंद साहित्य पत्रावली एक श्री प्रमदादास मित्र को लिखित श्री श्री दुर्गा शरणम वराहनगर मठ छब्बीस जून अट्ठारह सौ नवासी पूज्यपाद महाशय कुछ विभिन्न कारणों से मैं आपको बहुत दिनों से पत्र न लिख सका कृपया क्षमा करें मुझे गंगाधर का समाचार अब मिल गया है उसकी मेरे एक गुरु भाई से भेंट हो गई है और वे दोनों इस समय उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं हम में से चार इस समय हिमालय में हैं और अब गंगाधर को मिलाकर पांच हो गए शिवानंद नामक एक गुरु भाई गंगाधर को केदारनाथ की राह में श्रीनगर में मिल गए थे गंगाधर ने दो चिट्ठियां यहाँ भेजी है पहले साल उसे तिब्बत जाने की अनुमति नहीं मिली परंतु दूसरे साल मिल गई लामा लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं और उसने उनसे तिब्बती भाषा भी सीख ली है उसका कहना है कि तिब्बत में 90 प्रतिशत जनसंख्या लामाओं की है परंतु सम्प्रति वे लोग तांत्रिक ढंग की उपासना ही अधिक करते हैं वह देश बहुत ठंडा है वहाँ सूखा मांस छोड़कर खाद्य पदार्थ कठिनाई से मिलते हैं गंगाधर को इसके बावजूद चलना पड़ा और इसी भोजन पर निर्वाह करना पड़ा मेरा स्वास्थ्य तो काम चलाऊ है परंतु मन की स्थिति भीषण है आपका नरेंद्र श्री प्रमदादास मित्र को लिखित ईश्वरोजयती बाग बाजार कलकत्ता 4 जुलाई अट्ठारह नवासी पूज्यपाद महाशय कल आपके पत्र से सारे समाचार पाकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ आपने मुझे लिखा है कि मैं गंगाधर से आपसे पत्र व्यवहार करने के लिए निवेदन करूं परंतु मुझे इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती क्योंकि यद्यपि उसकी चिट्ठियाँ हमारे पास आती रहती हैं परंतु वह किसी जगह दो या तीन दिन से अधिक नहीं ठहरता इसलिए हमारी चिट्ठियाँ उसे नहीं मिल पाती मेरे पूर्व आश्रम के एक संबंधी ने शिमुल तला में बैद्यनाथ के पास एक बंगला खरीदा है उस स्थान की जलवायु स्वास्थ्यकर होने के कारण मैं कुछ दिन वहाँ ठहरा था परंतु ग्रीष्म की भयंकर गर्मी के कारण मुझे दस्त की बीमारी हुई और मैं अभी वहीं से भाग कर आया हूं। मैं कह नहीं सकता कि मेरी कितनी प्रबल इच्छा वाराणसी आकर आपके दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त करने की है, परंतु सब कुछ पर निर्भर है महाशय पता नहीं कि हमारा और आपका पूर्व जन्म का कौन सा हार्दिक संबंध है क्योंकि इस कलकत्ता शहर में बहुत से प्रतिष्ठित और धनी लोगों का प्रेम प्राप्त करके भी मैं कभी कभी उनकी संगति से बहुत उबने लगता हूं और आपके केवल एक दिन की भेंट होते ही मेरे हृदय पर ऐसा कुछ जादू का सा असर पड़ा कि मैं आपको अपना स्वजन और आध्यात्मिक जीवन का बंधु समझने लगा हूं इसका एक कारण यह है कि आप भगवान के एक प्रिय भक्त हैं दूसरा कारण शायद यह है कि तचेता स्मृति नूनम अबोधपूर्वम भावस्थिरणी जन्तर सौहृदानी यह पूर्व जन्मों में हृदय की गहराइयों से होकर सुदृढ़ रूप से स्थापित स्नेह संबंधों की स्फुट स्मृतियों का फल है कालिदासकृत शाकुंतल अंक पाँच अपने अनुभव और आध्यात्मिक साधना से प्रेरित जो उपदेश आपने मुझे दिए हैं मैं उनके लिए आपका ऋणे हूँ यह बिल्कुल सच है और मुझे भी समय समय पर इसका अनुभव हुआ है कि भिन्न भिन्न प्रकार के अभिनव विचारों को मस्तिष्क में धारण करने के कारण मनुष्य को कभी कभी कष्ट उठाना पड़ता है परंतु मुझको तो इस समय एक नया ही रोग है परमात्मा की कृपा पर मेरा अखंड विश्वास है वह कभी टूटने वाला भी नहीं धर्म ग्रंथों पर मेरी अटूट श्रद्धा है परंतु प्रभु की इच्छा से मेरे गत छह सात वर्ष निरंतर विभिन्न विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए बीते मुझे आदर्श शास्त्र प्राप्त हुआ है मैंने एक आदर्श महापुरुष के दर्शन किए हैं फिर भी किसी वस्तु का अंत तक निर्वाह मुझसे नहीं हो पाता यही मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है और विशेषतः कलकत्ते के आसपास रहकर मुझे सफलता पाने की कोई आशा नहीं कलकत्ते में मेरी माँ और दो भाई रहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ दूसरा भाई एफ परीक्षा की तैयारी कर रहा है और तीसरा अभी छोटा है वे लोग पहले काफ़ी संपन्न थे पर मेरे पिता के मृत्यु के बाद उनका जीवन कष्टमय हो गया है कभी कभी तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें असहाय पाकर कुछ संबंधियों ने उन्हें पैतृक घर से भी निकाल दिया है कुछ भाग तो हाई कोर्ट में मुकदमा लड़कर पुनः प्राप्त कर लिया गया है परंतु वे मुकदमेबाजी के कारण धनहीन हो गए हैं कलकत्ते के पास रहकर मुझे अपनी आंखों उनकी दुरावस्था देखनी पड़ती है उस समय मेरे मन में रजोगुण जागृत हो उठता है और मेरा अहम भाव कभी कभी इस भावना में परिणित हो जाता है जिसके कारण कार्य क्षेत्र में, में कूद पड़ने की प्रेरणा होती है ऐसे क्षणों में मैं अपने मन में एक भयंकर अंतरद्वंद का अनुभव करता हूँ यही कारण है कि मैंने लिखा था कि मेरे मन की स्थिति भीषण है अब उनका मुकदमा समाप्त हो चुका है आशीर्वाद दीजिए कि कुछ दिन कलकत्ते में ठहरकर उन सब मामलों को सुलझाने के बाद मैं उस स्थान से सदा के लिए विदा ले सकूँ आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवशंती यदव तद्वत्मायम प्रवशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि में संपूर्ण विषय किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं न ही परम पद शांति को प्राप्त होता है न कि विषयों के पीछे दौड़ने वाला गीता मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा हृदय महान दैवी शक्ति से बलशाली हो और मैं सारे माया बंधनों को तोड़कर दूर कर सकूं हमने क्रूस ले लिया है तूने उसे हमारे कंधों पर रखा है हमें शक्ति दे कि हम उसे मृत्यु पर्यंत वहन कर सकें एवस्तु इसा अनुसरण इस समय मैं कलकत्ते में ठहरा हूँ मेरा पता यह है मार्फत बलराम बसु संतावन रा, रामकांत बोस स्ट्रीट बाग बाजार कलकत्ता आपका नरेंद्र नाथ